संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व मृतक के पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो विष्णु बोले राजन पूर्व काल में नैमिसारण क्षेत्र में ग्रद्ध और गीदड़ के संवाद रूप से एक घटना हुई थी वह तुम सुनो एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा तब उसके कुछ संबंधी कर कर अत्यंत करुण खंदन करने लगे उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया किंतु वहां से लौटने का साहस न कर सके उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गृद आया और उनसे कहने लगा अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ व्यर्थ विलम्ब मत करो जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर स्मशान जा आते हैं और जो नहीं आते उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है यह स्मशान भूमि गृद और गीदड़ों से भरी हुई है इसमें सर्वत्र नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए यह सभी प्राणियों के लिए भयावह है आप लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता इस मर्त लोक में जो भी जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना होगा देखो अब सूर्य भगवान अस्ताचल के चन, अंचल में पहुंच चुके हैं इसलिए इस बालक का मुंह छोड़कर तुम तो अपने घर लौट जाओ उस गृद की बातें सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लिटाकर वहां से रोते बिलकते काले रंग का अपनी में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा मनुष्यों वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो अरे मूर्खो अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ इतने डरते क्यों हो कुछ तो स्नेह निभाओ संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से बालक बालक ही उठे, तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को को तिलांजलि देकर इस इस नन्हे से पृथ्वी पर कुशा बिछा सुला दिया है, और इसे इस भीषण में छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है देखो पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता परंतु मनुष्यों में तो स्ने कहा, कहा जाना चाहते हो अरे अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भर कर इसे देखो शरीर से छीण होते हुए मुकदमे में फंसे हुए और शमशान की ओर जाते हुए पुरुष का साथ उसके बंध बांधो ही दिया करते हैं दूसरे लोग नहीं हाय इस कमल बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं गीदड़ की ये बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए अब वह गिद्ध कहने लगा अरे बुद्धिहीन मनुष्यों इस अत्यंत तुच्छ मंद मती गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आये काट के समान इस पंचभूतों के छोड़े हुए चेष्टीन शरीर के लिए तुम शोक क्यों करते हो अब तुम तीव्र तपस्या में लग जाओ उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे देखो तपस्या के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है व्यर्थ विलाप करने में क्या रखा है धन गौ सोना बड़ी रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है तप ही से ये सब चीजें मिल सकती है मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को लेकर जन्मता है पिता के कर्मों से पुत्र और पुत्र के कर्मों से पिता बंधा हुआ नहीं है सब अपने अपने पाप पुण्यों से बंधे हैं और अंत में इस मृत्यु मार्ग से ही जाते हैं अतः तुम प्रयत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो अधर्म में मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ समयानुसार बर्ताव करो शोक और दिनता छोड़ दो पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ इसे खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ देखो कोई कैसा ही प्यारा हो छोड़कर फिर किसी के बंध बांधो, इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर आंखों में आंसू भरे लौटना ही होता है कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख धनवान हो या निर्धन उसे अपने शुभा शुभ कर्मो को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है अच्छा शोक करके ही तुम क्या कर लोगे सबका शासक तो काल ही है जो सबको एक नजर से देखता है यह कराल काल युवा बालक वृद्ध और गर्भस्थ जीवों को भी लील जाता है इस संसार की ऐसी ही गति है इस पर गीदल ने कहा अरे तुम तो पुत्र स्नेह में भर कर बहुत चिंता तुर किन्तु इस मंदमती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिशिल कर दिया है इसी से उसकी सरल युक्तियुक्त युक्त और विश्वसनीय से जान पढ़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो आखिर यह तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है तुम्हारे आधे शरीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे अच्छा इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त न हो तब तक यहाँ उसके बाद तुम इसे या तो सांस ले जाना या यहीं बैठे रहना गिद्ध ने कहा मनुष्यों मुझे जन्म लिए आज एक हजार वर्ष से अधिक हो गए किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा देखो इसका मृतदेह निस्तेज और काठ के समान हो गया है ऐसे प्राण हीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो तुम्हारा और परिश्रम तो ही है। इससे कोई फल लगने वाला नहीं है मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा परंतु ये हेतु गर्भित है और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली है इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने अपने घर चले जाओ किसी मरे हुए संबंधी को देख और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता है गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गिद्ध उनके पास आया और कहने लगा, भैया, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान देदीप्यमान है यह एक दिन अपने पितरों को पिंडदान करेगा तुम इस गिद्ध की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो इसे छोड़कर जाने से तुम्हारे स्नेह वियोग व्यथा और रोने धोने में तो कमी आवेगी नहीं हाँ तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा एक बार राजर्षि श्वेत का भी बालक मर गया था किंतु धर्मनिष्ठ ने उसे फिर जीवित कर लिया था इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए तो वे रोते देख कर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं गेदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर स्मशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगे उनके रुदन का शब्द सुनकर कृद्ध ने उनके पास आकर कहा अरे लोगों तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रहे हो तथा हाथों से दबा दबा कर क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है जो बड़े भारी तपस्वी धनी और बुद्धिमान होते हैं उन्हें भी मृत्यु के हाथों में पड़ना ही होता है और अंत में उन्हें भी इस मसान भूमि में ही आश्रय मिलता है अतः बार बार शोक का पर धारण करने में कोई लाभ नहीं है अब इसके पुनर्जीवन की कोई आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता यदि सैकड़ों गीतड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दे तो भी अब यह बालक नहीं जी सकता हाँ यदि रुद्रदेव स्वामी कार्तिकेय ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दें तो यह जी सकता है तुम्हारे आंसू बहाने लंबे लंबे श्वास लेने या डिंग फोड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता तथा बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण कटुभाषण दूसरों के साथ द्रोह अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म सत्य शास्त्र ज्ञान न्याय सर्वभूतया अकुटिलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करना चाहिए अब जाने पर इस बालक के लिए रो रो कर तुम क्या कर दोगे गिद्ध के ऐसा कहने पर वे इस बालक को वही पृथ्वी पर छोड़कर रोते बिलकते घर लौटने लगे इसी समय गिद्ध फिर कहने लगा अरे तुम्हें धिक्कार है तुम इस गिद्ध की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो यह गृध तो बड़ा पापी है इसके बात मानकर तुम इस रूपवान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहा जाओगे मैं सच कहता हूं मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है इसका नाश नहीं हुआ है इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे देखो तुम्हारी सुख की घड़ी समीप ही है निश्चय रखो सुख तुम्हे अवश्य मिलेगा गिद्ध बोला यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं इसलिए बहुत ही भयानक है तुम इस शव को यहीं छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाकर्म कर दो इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं वे सभी विकराल कलेवर वाले और मांसाहारी हैं रात में वे तुम्हें तंग करेंगे यह वन्य भूमि बड़ी ठहरावनी है यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा इस बालक का शरीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है तुम इसे छोड़कर चले जाओ गेदार ने कहा ठहरो ठहरो जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक यहां किसी प्रकार का खटका नहीं है उस समय तक तो तुम स्नेवक इस बालक को देखते हुए यहीं रहो और यथे वाप करो यदि तुम इस गिद्ध की कठोर और घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे भीष्मी कहते हैं राजन वे गृद्ध और गीदर दोनों ही भूखे थे परंतु उनमें से ग्रिध तो यही कहता रहा कि कि अब अस्त अस्त हो गया है, और ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ। वास्तव में दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे इसीलिए उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जाने को तैयार होते और कभी फिर रुक जाते अपना काम बनाने में कुशल ग्रिद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोक व सरोते हुए वहीं खड़े रहे इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा तब सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले भगवन इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं अतः आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने बताइए अब उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर भगवान से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया दिया और तो और वर्ष की आयु दी तथा उन को भी भूख जाने का वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत होकर नगर की ओर चले गए राजन यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे उसे उबे नहीं तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है देखो भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और बालक को पुनर्जीवन मिलने से वे बड़े ही चकित और आनंदित हुए तथा उसे लेकर बड़े चाव से नगर में चले आए जो पुरुष धर्म अर्थ और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करने वाले इस आख्यान को सुनता है वह इस लोक और परलोक में निरंतर सुख पाता है